आर्यान प्रथम प्रकाश चौदह मंत्र मूल प्रार्थना ओम प्राथना ओ विजी हरिया्र या श व्रता शाकी भव भवमान चोदिता ते सदेशकना एक चार दस आठ व्याख्यान हे यथा योग्य सबको देखने वाले ईश्वर आप आर्यान विद्या धर्मादि उत्कृष्ट स्वभाव आचरण युक्त आर्यों को जानो ये चस्य वह और जो नास्तिक डाकू चोर विश्वासघाती मूर्ख विषयालंपट हिंसा आदि दोषी युक्त उत्तम कर्म में विघ्न करने वाले स्वार्थी स्वार्थ साधन में तत्पर वेद विद्या विरोधी अना अर्थात अनाडी मनुष्य बरिष्मते सर्वोपकारक यज्ञ के विध्वंस करने वाले हैं इन सब दुष्टों को आप रंधय समूलान विनाशय मूल सहित नष्ट कर दीजिए और शासन ब्रह्मचर्य गृहस्थ वन प्रस्त संन्यास आदि धर्मानुष्ठान व्रत रहित वेद मार्गोच्छेदक अनाचारियों का यथा योग्य शासन करो अर्थात शीघ्र उन पर दंड निपातन करो जिससे वे भी शिक्षा युक्त हो के शिष्ट हो अथवा उनका प्राणांत तो हो जाए कि हमारे वश में ही रहे शाकी तथा जीव को परम शक्ति युक्त शक्ति देने और उत्तम कामों में प्रेरणा करने वाले हो, आप हमारे दुष्ट कामों से निरोधक हो मैं भी सदमादेश उत्कृष्ट स्थानों में निवास करता हुआ विश्व ताते तुम्हारी आज्ञानुकूल सर्व उत्तम कर्मों की चाकन कामना करता हूं सो आप पूरी करें पदार्थ विजानी ही जानो आर्यान विद्या धर्मादि उत्कृष्ट स्वभाव आचरण युक्त आर्यों को ये जो और चव नास्तिक डाकू चोर आदि को बरिष्ते सर्वोपकारक यज्ञ के विध्वंस करने वाले को रंदय मूल सहित नष्ट कर दीजिए शासक यथाग्य शासन करो शीघ्रपुर दंड निपातन करो अव्रता ब्रह्मचर्य गृहस्थ वन सन्यास आदि धर्मानुष्ठान, व्रत रहित वेद मार्गोच्छेद अनाचारी इनका शाकी परम शक्ति युक्त शक्ति देने वाला भव हो यजमान जीवको चोदिता उत्तम कामों में प्रेरणा करने वाला विश्वाइ सब उत्तम कर्मों की ते तुम्हारी आज्ञाकूल उत्कृष्ट स्थानों में चाकना कामना करता हूं हे मनुष्य तम बर्ष्मत आजानी ये दस्य सीता रंध्रया व्रतासत यजमानस्य चोदिता भव यतस्ते तवोपदेश संगेन वा सधमादेशु तश्वाश्ता ता, कर्मा देंहम चाकन